ठंडी हवाएं हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार नमस्कार तो जैसा कि कि आप समझ गए होंगे हम लोग तो वापस आ गए हमने जो अपने यात्राएं की वो पूरी हो गई और जैसा वादा था कि आपके साथ इन यात्राओं के अनुभव अवश्य साझा करूंगा तो इसके पहले कि इन कुछ घटनाओं को जो वास्तव में मनोरंजक दिलचस्प और थोड़ी भी रही ना, वो आपके साथ साझा करते हुए मुझे कोई शर्म नहीं आती क्योंकि तो नहीं थी हाँ मेरे लिए तो, तो दिलचस्प थी हाँ बिल्कुल सही और आपने सही हमको रोका भी नहीं कि भाई रुक जाओ रुक जाओ थम जाओ जरा देखो जरा समझो सोच भी लो वेरी गुड तो चलिए साहब आपने तो स्वीकार कर लिया भाई साहब आपको बताएं कि ये स्वीकृतियां खाली अनाउंसमेंट यानी होता होता है ना तभी होती हैं उसके पहले ना तो ये स्वीकृति कहीं सामने नजर आती है और ना सुनाई पड़ती है क्या, तो चलिए अब पहले भी कहा था वही था क्या गलती हो गई हमसे? नहीं, नहीं तो अभी अभी हम लोग ये सस्पेंस न खोले पहले बात शुरू करते हैं अरे आखिरकार सस्पेंस फिल्मों में एंड अगर पहले बता दिया तो तो तो तो कौन फिल्म देखेगा वैसे भी हमने कोई मल्डल किया नहीं है। हाँ, मल्डल <laughs> तो नहीं <हुआ> है है हुआ चलिए साहब तो शुरुआत करते हैं आपको ये बताने से कि साहब हम गए थे गोवा यानी कि बॉम्बे टू गोवा तो नहीं मगर हैदराबाद टू गोवा और हमारे बहुत अरमान थे कि हम हैदराबाद से गोवा की यात्रा आ, किसी वाहन में करें यानी कि सरफेस ट्रांसपोर्ट में मगर साहब जैसा होता है हमारी सरफेस ट्रांसपोर्ट जो थी वो थोड़ी सी धरती से ऊपर चली और हमने वो सफ़र एक घंटे से कुछ थोड़े अधिक समय में पूरा कर लिया मगर साहब आपको हम ये बता सकते हैं कि अब आंखें हमारी हरितिमा देखने की आदि हो गई जब हम पिछले कुछ दिनों तक गोवा में रहे क्योंकि हरियाली जो आसमान से दिखनी शुरू हुई ना साहब वो हरियाली उसका कोई जवाब नहीं हमें तो ऐसा लगने लगा था एक बार भी कि पूरी दुनिया ही हरी होगी मगर सच बताएं साहब दुनिया तो हरी है नहीं दुनिया तो आजकल कल बहुत काली भूरी और कहीं कहीं पर तो बेरंग हो चुकी है मगर चलिए वो बातें फिर कभी करेंगे आज तो आपसे गोवा की ही बातें करते हैं तो साहब हम गोवा पहुंच गए और गोवा में ही जैसा कि कार्यक्रम के अनुसार था हम तीन लोग यहाँ से पहुँचे थे यानी हैदराबाद से और हमारी बेटी हमारे पास मिल गई हमें गोवा एयरपोर्ट पर वहीं मुलाकात हो गई और पंद्रह मिनट के अंतर पर वो भी आ गई और हमारे साथ में एक हमारे और मित्र थे वो भी वहीं हमसे मिल गए तो साहब इस प्रकार से हम पांच लोग गोवा में मिल गए और साहब यात्रा शुरू हुई हम लोग के रहने का स्थान हमने पूछा कि भाई जो हमारे मित्र थे वो थोड़ा गोवा के बारे में जानते थे तो हमने उनसे पूछा मित्रवर ये जो गोवा में जहाँ स्थान जहाँ पर हम रहने जा रहे हैं वो स्थान कैसा है कहाँ है नॉर्थ गोवा में है साउथ गोवा में है तो उन्होंने हमें पहले कोशिश की थोड़ी बहुत गोवा की जियोग्रफ़ी समझाने की परंतु हम समझ ना पाए तो साहब हुआ ये कि एक टैक्सी लिया उस टैक्सी वाले से पूछा कि भाई साहब ये स्थान यहाँ से कितना दूर है तो उसने बताया कि साहब रफली एक घंटे से थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा बस आप हम लोगों ने भी गूगल बाबा की मदद ली और हमने देखना शुरू किया तो पता चला कि वो गोवा में मांडोवी नदी क्रॉस करने के बाद कहीं एक शहर है यानी शहर नहीं गोवा का ही एक हिस्सा है अस गाँव वहाँ पर जाना था मैंने आपसे बताया ना यहाँ से हम तीन लोग गए तीन लोगों में मैं मेरी पत्नी और मेरी पत्नी की माता यानी कि हमारी सास जी भी हमारे साथ थी और उनकी वह लगभग छियासी वर्ष की है तो अब आप समझ सकते हैं कि छियासी वर्षीय व्यक्ति को आनंद से ज़्यादा उनको थोड़ा कष्ट भी हो रहा था यानी कि उसको छियासी वर्षीय व्यक्ति को अपना स्थान छोड़ना और उसके बाद इतना सफ़र करना इतनी देर बैठे रहना ये सब थोड़ा सा दिक्कत अलग काम होता है मगर हम आपको ये बताएं कि जैसे ही हमने अपनी यात्रा शुरू की बस साहब उनके चेहरे से थकान गायब हो गई आ गया। परेशानी आ, गायब हो गई आ, और जैसा कि बताया गया वो आ, आ गया और ये स्थान परिवर्तन यानी कि स्थान परिवर्तन मतलब जगह परिवर्तन की बात नहीं कर रहा हूँ जीवन के एक रचे बसे ढर्रे में परिवर्तन इसने उनके चेहरे पर जो खुशी लाई मैं समझता हूँ कि मैं कुछ भी करके वो खुशी घर के अंदर नहीं शायद नहीं लाना नहीं संभव नहीं था हाँ, वो एक एक रास्ता रास्ता दूर दूर हुई हाँ, तो दूर हुआ यानी कि शायद इस आयु में पहुंचने पर आदमी चाहता है स्थिरता परंतु स्थिरता में थोड़ा सा परिवर्तन भी अपेक्षित है और शायद ये परिवर्तन नहीं उनको बहुत उत्साही बना दिया और साहब हम लोग एक सवा घंटे टैक्सी में यात्रा करके दो घंटे एयरपोर्ट पर बैठकर कर एक घंटा हमारे घर से हैदराबाद एयरपोर्ट तक जाने में और एक घंटे की हवाई यात्रा के बाद यानी कुल मिला के पाँच घंटे तक लगातार बैठना और उसके बाद फिर उठना बैठना, फिर बैठना फिर व्हीलचेयर पे चढ़ना ये सब अपने आप में एक बहुत दिक्कत अलग काम था परंतु उसमें उनको ज़रा भी कुछ मतलब ये कहा जाए उनके चेहरे पर परेशानी नहीं आई हम एक बात और कहना चाहेंगे हम लोग किस एयरलाइन से गए थे एयर इंडिया एक्सप्रेस से गए थे हाँ। इतना अच्छा व्यवहार था एयरपोर्ट पहुँचते ही शुरू में ही व्हील नहीं मिलती है नॉर्मली मगर ने क्या बात थी कि तुरंत व्हील चेयर का हमने तो लिया नहीं व्हील चेयर हम यही कह सकते ईश्वर जब तक बचाए रखे बचे रहेंगे अब आपको पहली मजेदार घटना बताते हैं अब जैसा कि आप जानते हैं जब हवाई जहाज में बैठना होता है ना तो जो व्हीलचेयर पैसेंजर्स या जो पैसेंजर्स विद इन्फेंट्स होते हैं उनको लाइन से आगे बढ़ा दिया जाता है यानी कि बैठने के लिए तो साहब हम लोग भी हैदराबाद एयरपोर्ट पर लाइन से आगे बढ़ा दिए गए और हम जहां पर खड़े हुए यानी जो होल्डिंग एरिया था वहां पर हमारे जहाज़ के जो कप्तान साहब थे वो भी खड़े हुए थे और उनके साथ में उनके उप वो भी खड़े थे एक, एक मैंने ये देखा कि वो कप्तान साहब मेरी तरफ तेज़ी से आगे बढ़े तो मैं थोड़ा उनकी तरफ आश्चर्य से देखने लगा अब नेचुरली यूनिफॉर्म में जो आदमी होता है वो तो थोड़ा स्मार्ट तो दिखता ही है उन्होंने आकर बाकायदा पैर छुए और उन्होंने मुझसे कहा कि आप श्रेया के पिताजी हैं फादर हैं मैंने कहा जी हाँ अब साहब श्रेया मेरी बेटी है जो एक विस्तारा एयरलाइंस में सीनियर कैप्टन है तो उसने कहा कि साहब मैं श्रेया के साथ में स्पाइस जेट में काम करता था अच्छा साहब बड़ी खुश हुई बोले मैंने आपकी फोटो देखी थी और मैं साल पहले सोचिए कितने वर्षों दशक पहले उन्होंने मेरी फोटो देखी थी हाँ। और उन्होंने पहचान लिया वो पाकायदा आए उन्होंने पैर छुए हाथ मिलाया और कहा कि आप चलिए साहब आपका बड़ा स्वागत है उन्होंने तुरंत फ़ोटो खींची और श्री श्रीवास्तव को एक हाँ हा, उन्होंने फ़ोटो खींची फोटो, <laughs> फोटो श्री श्रीवास्तव को भेजी उसके बाद साहब हम लोग हवाई जहाज़ में बैठे और भाई साहब जब हवाई जहाज़ में वो जो वायु सुंदरियाँ <laughs> वो बेचने के लिए आई ना तो साहब वायु सुंदरी ने कुछ बेचा तो हमारी पत्नी ने कॉफ़ी हमारी सास जी ने चाय और हमने एक कोल्ड ड्रिंक ले लिया और हमने उनको पैसे दे दिए कि साहब ये ले लीजिए परंतु दस मिनट के बाद वो पैसे हमारे पास वापस आ गए उन्होंने कहा ये आपकी चाय कॉफ़ी आदि जो थी विथ कॉम्प्लीमेंट्स फ्राम द कैप्टन थी अब साहब क्या कहें बहुत हमने धन्यवाद दिया अपनी किस्मत को कि हमारी बेटी एयरलाइंस में कैप्टन है और उसके बाद उतरते समय तो खैर उनको धन्यवाद देना तो बनता ही था खैर अब साहब हम आपको बताएं कि हम लोग साहब असगाँव में पहुंच गए और असगाँव में रहने के लिए जो स्थान चयनित था वो एक छोटी सी विला थी छोटी मतलब चार बेडरूम की विला थी और उसमें हम सभी ने एक एक अपना बेडरूम ले लिया और उसके बाद हम लोगों ने पहले कुछ थोड़ा भोजन पानी करने का इंतज़ाम किया क्योंकि घर से कुछ पराठे वगैरह बना ले गए थे तो बढ़िया से खाया अब चूँकि ये एयर बी, बी का इंतज़ाम था तो यहाँ पर बर्तन वगैरह सब कुछ उपलब्ध थे उन्होंने ये बता दिया कि भाई बर्तन साफ़ करने के लिए एक, एक दंपत्य है जो रहेगा जो आपकी सेवा में रहेंगे और हम लोगों ने साहब थोड़ी देर विश्राम किया उसके बाद सायंकाल हम लोग साहब एक रेस्टोरेंट में फैट फिश भोजन खाने गए उस उसका हाँ रेस्टोरेंट का नाम था फैट फिश <laughs> अब साहब अब आपको बताएं रेस्टोरेंट की बढ़िया बात वहाँ पर जो भी वेटर्स थे और जो वहाँ के कर्मचारी थे वो वो एक मतलब उनको देखकर आप ये नहीं समझ सकते थे कि वो वेटर हैं क्योंकि वो कोई वेटर की ड्रेस नहीं पहने हुए थे अब साहब एक रंग बिरंगी छीटेदार कमीजें पहने हुए ऐसे ऐसे लोग सभी मतलब जो बाकी ये आपको बता दें कि ये जो समय था ये ऑफ सीज़न था तो ऑफ सीजन होने के बाद भी काफ़ी भीड़ थी वहाँ पर मगर हम लोगों को एक टेबल मिल गए और साहब हम लोग उस पर बैठ गए। टेबल मिलने के बाद क्या हुआ? ये, आ, आ, मैं भोगी से से नहीं एक आ, ऐसे व्यक्ति रहा हूं, जो खुद इसका नायक था। टेबल मिलने के साथ ही हम लोग बैठ गए जैसा कि इन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट में रंग बिरंगी प्रिंट वाली टी शर्ट वगैरह पहने लोग थे और शक्ल सूरत से इतने भले मानूस दिख रहे थे जैसे हम आप कायदे से निकलते हैं सच संवर के वैसे ही थे वो लोग तो समझ में नहीं आ रहे थे खैर हमने घुसते ही क्योंकि हम पानी की बोतल अपने साथ लाना भूल गए थे जो कि नॉर्मली हम रखते ही हैं प्यास लगाई थी तो हमने तुरंत एक व्यक्ति से कहा कि एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ दो ग्लास पानी नॉर्मल आप हमें दे दीजिए पाँच सात मिनट बीत गया हमको बड़ी हैरानी हुई कि पानी नहीं दिया अभी तक हमने इनकी और अपने पति देव की ओर घूम के खाश मान जी अभी तक तो पानी नहीं दिया हमको पाँच सात मिनट हो गया आके हम लोग को बैठे हुए फिर उसके बाद मेरी दृष्टि गई कि वो जो जिस आदमी से हमने कहा था पानी कहाँ गया हमने देखा वो तो कहीं वो रेस्टोरेंट में इधर से उधर टहल के अपनी टेबल पे जाके बैठ गया अरे गजब वो तो खुद एक भोजन करने आए व्यक्तियों में से एक थे उनको हमने वेटर समझ लिया इतनी शर्म आई फिर बाद में और ध्यान से देखा तो जो वेटर्स का पूरा समूह था उनकी खूबसूरत टी शर्ट शर्ट के पीछे फैट फिश लिखा भी हुआ था अरे बाप रे फिर तो काटो तो खून नहीं ये क्या और इन्होंने देखा कि हम गलती करें तब भी इन्होंने नहीं रोका बदतमीज़ आदमी अब साहब जब उससे पानी मांग ही चुकी थी तो मैंने सोचा कि शायद कोई भला आदमी बगल की मेज से उठाकर पानी दे ही दे हाँ, परंतु अब देखिए ऐसे भले आदमी कहाँ मिलते हैं हमारी तरह के हाँ, हाँ। तो खैर साहब एक घटना ये हुई दूसरी घटना ये हुई कि जब हम एक और रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचे तो हमारी बेटी ने एक व्यक्ति जो वहाँ खड़ा था उससे कहा कि अरे उसके हाथ में ये मेन्यू कार्ड इधर दो तो साहब उसने बेचारे ने मेन्यू कार्ड दे दिया पलट कर जब देखा गया तो पता चला वो कस्टमर था जो बगल की मेज पर बैठा हुआ था और वो ऑर्डर देने के लिए मेन्यू कार्ड लेकर के खड़ा था क्योंकि उसकी मेज पहुंची जा रही थी खैर साहब अब आपको एक और बढ़िया बात पता है साहब गोवा में ना लोग बड़े फिट तो मतलब फिटाफिट आते हैं यानी कि जो लोग लो गोवा पहुंचते हैं ये आशा की जाती है कि वो शारीरिक रूप से बड़े सक्षम होंगे क्योंकि गोवा में हर जगह पर सीढ़ियों का चलन है ये मेरे ख़्याल से शायद पुर्तगाली आर्किटेक्चर है कि मकान थोड़ी ऊंचाई पर बनाए जाते हैं तो साहब हर मकान हर रेस्टोरेंट हर जगह पर आपको थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती अब साहब हमारे साथ में जो वृद्ध व्यक्ति यानी जो महिला थी हमारी सास जी उनके लिए बाकी चीज़ों में तो आसानी थी मगर सीढ़ियां चढ़ना बेहद दिक्कत तलब काम था तो साहब उनको सीढ़ियां चढ़ाना उतारना हम लोग अब ये ध्यान देकर जाते थे जहां भी जाना होता था कि भाई सीढ़ी कम से कम हो खैर साहब उनकी एक तमन्ना थी कि हम लोग किसी ऐसे रेस्टोरेंट में जाएँ जहां पर कि समुद्र सामने देखे क्योंकि बीच पर चल पाना उनके लिए कठिन था उन्हें लगता था कि यदि वो रेत पर चलेंगी तो उनको चलने में दिक्कत होगी कोई बात नहीं ठीक है, सच है। ये पैर धंस जाता पैर है खैर तो साहब हम लोगों को एक रेस्टोरेंट का पता चला वहां पर कुछ एक सवा घंटे चलकर हम लोग पहुंचे जब उस रेस्टोरेंट में गए तो पता चला कि वो रेस्टोरेंट में कम से कम आठ दस सीढ़ियां चढ़नी हम लोगों ने कहा कोई बात नहीं चलिए साहब उनको किसी तरह से पकड़ाकर हम लोगों ने वो सीढ़ियां चढ़वा दी उसके बाद पता चला कि सीड़िया। वो सीढ़ियां आपको एक प्लेटफॉर्म पर ले जाती और उस प्लेटफॉर्म के दूसरी ओर छत्तीस सीढ़ियां उतरना।, उतरना था जिससे कि आप बीच पर पहुँचते और उसी बीच पर ठीक सामने रेस्टोरेंट था अब साहब एक बार तो ये मन हुआ कि भाई वापस चले परंतु एक तो शायद थोड़ी देर भी हो चुकी थी और फिर ये भी था कि इनका मन है हम लोगों ने उनसे पूछा कि क्या आप इतनी हिम्मत कर सकेंगी और साहब वास्तव में जो मनुष्य के मन होता है ना उस बहुत शक्तिशाली होता है और कहा जाता है ना मन के हारे जीत है मन के जीत सॉरी मन के हारे हार है मन के जीते जीत तो साहब वो मन के जीते जीत थी वो उन्होंने केवल अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उस सीढ़ियों के पहाड़ यानी कि वो छत्तीस सीढ़ियाँ उतरी भोजन का आनंद लिया और उसके बाद हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि यदि मनुष्य के अंदर इच्छा शक्ति हो तो वह कुछ भी कर सकता है साहब वो वापस सीढ़ियाँ चढ़ीं वापस सीढ़ियाँ उतरी और उसके बाद भी हम लोग आराम से घर तक पहुँच गए तो साहब इस प्रकार से हमारी गोवा की यात्रा मनोरंजक रही दिलचस्प रही और हम ये भी कह सकते हैं थोड़ी सी एम्बारेसिंग भी रही मगर इसके बाद हमने वहाँ पर अपने एक मित्र से मुलाकात की वो मित्र से मुलाकात करने के लिए भी हमें एक बहुत ही खूबसूरत रास्ते से जाना पड़ा श्री जयंत केरकर साहब से मिलकर शायद उनसे मुलाकात मेरी आ, मुझे लगता है कि कम से कम सत्रह अट्ठारह साल के बाद हुई होगी बहुत अच्छा लगा थोड़ा सा ये भी बुरा लगा कि वो थोड़े कमज़ोर हो गए हैं कुछ शारीरिक व्याधियाँ हैं मगर जो मनुष्य के अंदर एक उत्साह होता है ना वो बेहद दिलचस्प था बहुत अच्छा था और साहब ये भी बता दूँ के भाई साहब आप में से जो लोग भी जयंत केरकर साहब को जानते हों उनके घर अवश्य जाइए बहुत ही सुंदर स्थान और साहब उनके घर में क्या बढ़िया खाने को मिला वाह वो चीज़ें साहब हमको तो हमने पहली बार वहीं खाई और केरकर साहब की तारीफ़ यह है कि केरकर साहब की पत्नी ने ही मेरी पत्नी को वो रेसिपी दी जिसके बलबूते पर वो आज भी एक शानदार डिश बनाती हैं आप जानते हैं वो डिश क्या है वो डिश है साबुदाना खिचड़ी मैंने शायद आपको साबुदाना खिचड़ी की कहानी भी बताई है किसी एपिसोड में और अगर आपको याद नहीं ना मैं ये एपिसोड दोबारा से आपको बताऊंगा क्योंकि साबुदाना खिचड़ी की कहानी भी हमारी ज़िंदगी की कहानियों में एक बेहद दिलचस्प कहानी है तो साहब चलिए तो इस तरह से हमने गोवा की यात्रा पूरी की और हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि इतनी हरियाली हरितिमा ऑफ सीजन देखने का अवसर मिला यह हमारी खुशकिस्मती है मगर साहब एक बात आपको बताऊं अरे मगर एक बात बताने से पहले आपको ये बता दूं कि भाई साहब पिछले दो एपिसोड्स में जो गाने बजे थे ना उसको बताने वाले बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं हैं मगर एज यूज़ुअल हमारी प्रीति हमारे गोराचंद चंद बनर्जी साहब देवराज कुमार साहब और धर्मेंद्र जी इन्होंने बिल्कुल सही पहचाना और मैं यही कहूँगा कि भाई साहब आज का गाना भी ज़रा पहचानने की कोशिश करिए मौका भी है और दस्तूर भी अच्छा ये गाने के बाद आपको मैं एक बात और बता दूं कि आज भी मैं आपके सामने हालांकि थोड़ा समय ज़्यादा हो गया है मगर मैं आपके सामने अपने दोस्त ढींगड़ा साहब की पुस्तक का एक हिस्सा प्रस्तुत कर रहा हूं जिसमें मशहूर कलाकार विनोद खन्ना के बारे में उनके इंटरव्यूज़ का एक हिस्सा है तो साहब ये रहा वो हिस्सा विनोद खन्ना कर्म योगी या कर्म भोगी फिल्म इंसाफ और सत्यमेव जयते की सफलता ने विनोद खन्ना को फिल्म उद्योग में पुनः स्थापित कर दिया है इन दो फिल्मों की बॉक्स ऑफिस पर सफलता के बाद विनोद खन्ना के पास बड़े बैनर की 30 से अधिक फिल्में हैं और उसकी व्यस्तता का आलम यह है कि उसके पास सन उन्नीस सौ तक कोई तारीख खाली नहीं है विनोद खन्ना का फिल्म उद्योग में छा एक जाना मसाला फिल्म की कहानी से कम नहीं है नवंबर 1988 से से से जब वह अमेरिका से भारत वापस आया, तो पूरी तरह टूटा हुआ था। वर्षों के इस सन्यासी जीवन में उसके खट्टे मीठे अनुभव रहे पर वह लौटकर वहीं आया जहाँ से चला था सन अस्सी में गौतम बुद्ध की तरह निर्माण पाने की लालसा में विनोद खन्ना ने अपनी पत्नी बच्चे मित्र और शानदार फिल्मी करियर को छोड़ दिया और आचार्य रजनीश का अनुयायी हो गया था अब जब वह निराश होकर वापस बम्बई लौटा तो यहाँ की दुनिया काफ़ी बदल चुकी थी उसकी पत्नी बच्चे उससे अलग रहने के अभ्यस्त तो हो चुके थे बच्चे बड़े हो गए थे पत्नी ने तलाक के लिए अर्जी दे रखी थी और कोई फिल्म निर्माता उस पर पुनः विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था बकौल उसके दोस्त महेश भट्ट के विनोद पूरी तरह से टूटा हुआ था वह आत्महत्या भी कर सकता था पागल भी हो सकता था वह बहुत बेचैन था पर किसी तरह वह इस दौर से पार हो गया और अच्छी बात यह है कि उसने अपना ध्यान फिल्मों की ओर मोड़ा विनोद खन्ना आज सफलता की सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ता जा रहा है पर अपनी निजी जिंदगी में वह दुखी और अकेला है वक्कर में में में योगी तो है पर कर्म भोगी नहीं इतना धन दौलत के होते हुए भी वह काफी समय तक नेपियन स्थित, WIAA क्लब क्लब रहा वहीं उस पास ही उसकी अलग हुई पत्नी गीतांजलि रहती है उसके बच्चे अक्षय और आकाश वहीं हैं जिनसे वह निश्चित समय के लिए मिल सकता है पर उन्हें अपने पास नहीं रख सकता शायद इसीलिए उसने मालाबार हिल्स में एक नया फ्लैट लिया है पर वहाँ भी वह अकेला है इन्हीं अंतर्द्वंद्वों और विरोधाभासों से घिरे विनोद खन्ना से मेरी बातचीत फिल्म ज़मीन के सेट पर हुई मेरा पहला सवाल था फिल्मों में वापसी को आप कैसा महसूस करते हैं उसका जवाब था बहुत अच्छा वस्तुता मुझे यह लगा ही नहीं कि मैं कभी यहाँ से गया भी था ये मेरे अपने लोग हैं ये मेरा अपना मीडिया है और अब तो यहाँ वापस आए भी तीन साल हो चुके हैं तथा दो फिल्में सफल रूप से प्रदर्शित हो चुकी हैं विनोद खन्ना ये नहीं बताता कि ओरेगोन से लौटने के बाद जब उसने पुनः फिल्मों में काम करने का इरादा जाहिर किया तो राज खोसला ने उसे नकाब के लिए अनुबंधित कर लिया शूटिंग के समय कैमरे के सामने उसका चेहरा इतना भावशून्य था कि उसने एक एक दृश्य के दर्जनों रीटेक किए अंतः राजखोसला ने उसे अपनी फिल्म से यह कह कहकर निकाल दिया कि तुम फिल्मों में अब सफल नहीं हो सकते तुम अब साधु तो बन सकते हो पर अभिनेता नहीं इस घटना ने विनोद को झकझोर दिया वह हतोत्साहित हो गया उसे अनुबंधित करने का विचार रखने वाले कई निर्माता पीछे हट गए यहाँ यह जानना दिलचस्प होगा कि विनोद ने जब फिल्मी दुनिया छोड़ी थी तब तक वह 80 फिल्मों में काम कर चुका था पर आज वो पर था और अकेला था। था एक और और असफल निर्देशक था मुकुल आनंद उसकी फिल्म सल्तनत बुरी तरह पिटी हुई थी और उसे कोई लेने को तैयार नहीं था किसी तरह उसने नितिन मनमोहन को पटाया और फिल्म इंसाफ शुरू की इसमें विनोद खन्ना और डिंपल कपाड़िया को लिया गया फिल्म के हिट होने के बाद यह टीम चल निकली आज मुकुल आनंद और विनोद खन्ना तीन चार फिल्में एक साथ कर रहे हैं जिसमें खून का कर्ज़ डिंपल कापड़िया लोहे का जिगर डिंपल कापड़िया हब्बा खातून डिंपल कापड़िया नायिका शामिल है हब्बा खातून के निर्देशक मुजफ्फर अली हैं और जिस राजोसला ने विनोद खन्ना को अपनी फिल्म से बाहर किया था आज वही उसके साथ उसकी शर्तों पर काम करने को आतुर हैं पर विनोद खन्ना को समय नहीं विनोद से जब मैं उनके आश्रम की जिंदगी के बारे में पूछता हूं तो वो कहता है कि यह अध्याय अब समाप्त हो चुका है और इस विषय पर बात करने का कोई औचित्य नहीं मैं उसे कोचते हुए पूछता हूं। स्वामी विनोद भारती से प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता विनोद खन्ना बनने की प्रक्रिया में आपके कुछ विशेष अनुभव जरूर होंगे कुछ बताएँ वहाँ और यहाँ की जिंदगी में तो काफ़ी अंतर है आप दोनों में कैसे समायोजन कर पाए विनोद धीमे स्वर में कहता है उस जीवन का अपना आनंद था रजनीशपुरम एक कम्यून था अन्य निवासियों की तरह मैं भी वहाँ का एक निवासी था वहाँ मैं बागवानी करता खेती करता खाना पकाता अन्य कार्य करता था मेरा अनुभव है कि आदमी की जरूरतें जितनी कम हों जीवन का आनंद उतना ही अधिक रजनीशपुरम कम्यून में विनोद के साथी बताते हैं विनोद स्वतंत्र सेक्स का अनुयायी था तथा रजनीश के निजी सचिव से उसके प्रगाढ़ संबंध थे वैसे विनोद खन्ना के साथ खास बात यह है कि फिल्मों से दूर रहकर भी वह फिल्मी सेक्स की परंपरा को आश्रम में निभाता रहा फिल्मों में आने के बाद तो अब यह आम हो गई है पिछले दिनों जयपुर में बंटवारा की शूटिंग में सोनू वालिया के साथ उसकी रंगरलियाँ काफी चर्चा का विषय बनी इसी तरह संगीता बिजलानी मनीषा कोहली आदि नवोदित अभिनेत्रियों के साथ उसकी काफ़ी जमती है तथा फिल्मों में अपने साथ काम करने वाली अभिनेत्रियों के साथ उसके रोमांस की चर्चा तो एक स्थायी कार्यक्रम हो गया है पिछले दिनों एक साक्षात्कार में विनोद खन्ना ने कहा वह कर्मयोगी है कर्मभोगी नहीं इस परिप्रेक्ष्य में मेरा अगला सवाल था साधु सन्यासी की अपेक्षाकृत शांत जिंदगी के बाद चकाचौंध वाली जिंदगी आपको कैसी लगती है विनोद कहता है मैं प्रतिपल जीता हूं आगे की ज्यादा नहीं सोचता हूं यह एक भूमिका है जिसे मैं निभा रहा हूं बस इस समय जीवन में अपेक्षाकृत स्थिरता है कुछ समय पहले मैं दुविधा में था कि फिल्मों में काम करूं या न करूं भगवान जब मनाली शिमला में थे तो मैंने उन्हें अंतर्द्वंद्व बताया तो उन्होंने बहुत पते की बात कही तुम्हें जो भी करना है उसे पूरे मन से करो और अधिक सोचो नहीं जो सोचो उसे पूरा करो मुझे लगा कि मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया है इतने सालों बाद वापस आने पर आपको फिल्म इंसाफ की सफलता से कैसा लगता है बहुत अच्छा मैं उस समय बहुत अकेला था मैंने अपना कमरा बंद कर लिया और ध्यान करने की कोशिश की पर मन बेचैन था मैं अपने कई परिचितों के यहाँ गया उस सफलता को संभालने में मुझे प्रयास करना पड़ा आज मैं सफल हूँ इस तथ्य ने मुझे काफी आत्मविश्वास दिया है यही कारण है कि 45 वर्ष का होने के बाद भी फिल्मों की सफलता ने विनोद को जवान और रोमांटिक बना दिया है और वह इससे इनकार भी नहीं करता वो कहता है कि मैंने आश्रम में सीखा कि जीवन को श्रेष्ठ ढंग से कैसे जिया जाए यही कारण है कि मैं आज भी चुस्त और स्मार्ट हूँ बकौल उनकी फिल्म के एक निर्माता के आश्रम में उसने अमृत पान किया है तभी वह आज ज़्यादा जवान और खूबसूरत है मेरा अगला सवाल था अब आप किस तरह के रोल पसंद करते हैं यहाँ पसंद का सवाल ही नहीं है सवाल ट्रेंड यानी प्रवृत्ति का है आज एक्शन यानी मारथाड़ का ज़माना है सभी एक्शन चाहते हैं इसलिए मेरी सब फिल्मों में एक्शन है इसमें महेश भट्ट की मार्ग और रक्षक प्रकाश मेहरा की जादूगर राजीव मेहरा की आखिरी अदालत जेपी दत्ता की बंटवारा और के आर रेड्डी की गर्जना कंवल शर्मा की उस्ताद चंद्रा बारोट की बॉस अनिल शर्मा की फरिश्ते ज़मीन के रोल एक्शन से भरपूर हैं साथ में नाच गाने और रोमांस तो चलता ही है तो क्या आप एक ही तरह के रोल करना पसंद करेंगे मार वाले तस्करी वाले जैसे सत्यमेव जयते और इंसाफ में थे इसमें बुराई क्या है आजकल यही चलता है इसी से लोग अभिनेता से तादाद में स्थापित करते हैं पर्दे पर वही देखना पसंद करते हैं जो उनकी जिंदगी के आसपास घटता है और यह क्रम समय के साथ साथ बदलता रहता है इसलिए यह भूमिकाएं भी बदलेंगी यह जड़ नहीं है कल को शायद मैं कुछ गंभीर रोल करूं मैं उससे पूछता हूं क्या आप कुछ सामाजिक फिल्में भी कर रहे हैं मसलन प्रेम कथाएं रोमांटिक बिना मार की जिसमें आपकी एक अलग छवि बने विनोद मुस्कुराता हुआ कहता है हाँ एक दो फिल्में हैं मेरे पास लता जी की लेकिन ऐसी ही एक फिल्म है पर आमतौर पे ऐसी फिल्मों से छवि नहीं बनती हिंदी फिल्मों में छवि बहुत बड़ी चीज़ होती है मैं अपनी छवि से अलग नहीं होना चाहता कुछ निर्माताओं का आरोप है कि सफलता ने आपके भाव बढ़ा दिए हैं आप शूटिंग के लिए समय देने में परेशान करते हैं वगैरह इस बारे में आप क्या कहेंगे नहीं टिप्पणी क्या करनी बाकी एक बात बहुत साफ है कि निर्माता अभिनेता को पैसा तभी देता है जब उसके द्वारा उससे अधिक पैसा वापस पाने के के लिए वह आश्वस्त होता है। यहां के लोग काफी दूर की सोचते हैं विनोद खन्ना की बात में सच्चाई है उसने जब इंसाफ और सत्यमेव जयते में काम शुरू किया था तो उसका पारिश्रमिक दस लाख रुपए था और आज का पारिश्रमिक तीस से चालीस लाख रुपए के बीच है फिर भी ऐसे निर्माताओं की कमी नहीं है जो उसे अपनी फिल्म में लेने को आतुर हैं इसलिए वह प्रतिदिन दो शिफ्टों में काम करने के बाद तीसरी शिफ्ट और शुरू कर रहा है हर सप्ताह उसकी एक नई फिल्म की घोषणा हो रही है और साथ ही उसका पारिश्रमिक भी बढ़ रहा है वह व्यावहारिक है और उसे अच्छी तरह मालूम है कि पैसे का क्या महत्व है मैं उससे पूछता हूं आपके सन्यासी बनने और फिर फिल्मों में वापस आने के दौरान काफ़ी नए लोग आ गए हैं मसलन मिथुन चक्रवर्ती अनिल कपूर सनी देओल जैकी श्रॉफ संजय दत्त आदि क्या इनसे आपको प्रतिद्वंद्विता नहीं लगती नहीं मेरा काम करने का अपना तरीका है मेरा अभिनय अलग है इमेज यानी छवि भी अलग है तो खतरा कैसा और एक ही अभिनेता से इंडस्ट्री कभी चलती या रुकती नहीं है आज मैं अपनी पसंद के रोल अपनी शर्तों पर कर रहा हूं यह क्या कम है अच्छा और अमिताभ बच्चन से आपकी जो तुलना की जाती है उस बारे में आप क्या कहेंगे हम दोनों का व्यक्तित्व अलग अलग है इसलिए तुलना करना उचित नहीं और नंबर एक क्या और नंबर दो क्या मैंने आपको बताया कि मैं पल पल जीता हूं आश्रम के दिनों ने मुझे जीवन के प्रति अलग दृष्टिकोण दिया है मैं अपने काम में लगा हूँ और कौन सी स्थिति में हूँ इसकी मुझे चिंता नहीं फिलहाल तो मैं काफ़ी व्यस्त हूँ और हाँ अमिताभ के साथ मेरी कोई फिल्म नहीं है आजकल आप लगभग सभी शीर्ष नायिकाओं के साथ काम कर रहे हैं क्या आपकी कोई चर्चित जोड़ी बनी है कोई खास पसंद है मेरी जोड़ी सभी नायिकाओं के साथ जमती है और सभी अभिनेत्रियां श्रेष्ठ हैं अभी तो फिलहाल दो ही फिल्में प्रदर्शित हुई हैं और इनमें अलग अलग नायिकाएँ हैं ये सब निर्माता के ऊपर निर्भर करता है पर मुझे सभी का सहयोग मिला है और मेरी सभी के साथ ट्यूनिंग यानी मेल हो जाता है <coughs> क्या अब आपका भगवान रजनीश से कोई संपर्क है क्या आगे कभी आप ग्लैमर की दुनिया को छोड़कर जा सकते हैं आपका सवाल बड़ा अप्रासंगिक है कहकर विनोद चुप हो जाता है पर इस बारे में उसके एक मित्र का कहना है कि पिछले दिनों जब रजनीश मुंबई में थे तो विनोद उनसे मिलने गया पर मुलाकात नहीं हो पाई अब उसका मन रजनीश से उचट रहा है अब वह अपने बच्चों को ज्यादा प्राथमिकता देता है बकौल महेश भट्ट के अब भगवान रजनीश का सर्कस खत्म हो गया है और उसके जीव जंतु इधर उधर हो गए हैं प्रत्येक अपनी नई जगह तलाश कर रहा है और विनोद के लिए सही जगह फिल्में हैं और फिल्मों के हिसाब से देखें तो विनोद द्वारा अभिनीत फिल्मों की संख्या काफ़ी है इसी तरह विनोद खन्ना की नायिकाएँ श्रीदेवी से लेकर संगीता बिजलानी तक और डिम्पल कापड़िया से लेकर सोनू वालिया तक इसकी फिल्मों के निर्देशक भी रमेश सिप्पी से लेकर महेश भट्ट तक राज सिप्पी से लेकर हरमेश मल्होत्रा तक और मुकुल आनंद से लेकर कवल शर्मा तक सभी अपने क्षेत्र में सफल हैं। विनोद के लिए इससे अच्छा स्वर्णिम अवसर नहीं हो सकता जब उसकी श्रेष्ठतम अभिनेत्रियां श्रेष्ठतम निर्देशक उपलब्ध हैं और सबसे बड़ी बात तो यह कि उसे दर्शकों का प्यार मिला हुआ है इस स्थिति को बनाए रखने के लिए विनोद को काफ़ी मेहनत करनी होगी इन सेक्स स्कैंडलों से ऊपर उठना होगा क्योंकि आज का दर्शक समझदार है वह पर्दे के कर्मयोगी को असली जिंदगी में भी कर्मयोगी ही देखना चाहता है कर्मभोगी नहीं पर्दे के पात्रों से तादाद में स्थापित करने की दर्शक की मानसिकता रामायण के पात्रों के संबंध में कितनी सबल है यह किसी से छिपा नहीं उम्मीद की जानी चाहिए कि अपनी निकट भविष्य में प्रदर्शित होने वाली फिल्मों जैसे चांदनी बॉस महादेव तथा दयावान से वह सफलता के नए आयाम स्थापित करेगा साभार मुक्ता मई द्वितीय 1988 सौ विनोद खन्ना केंद्रीय मंत्री रहे हैं उनका लड़का अक्षय खन्ना फिल्मों में कार्यरत है विनोद खन्ना का सत्ताईस अप्रैल 2017 में 72 वर्ष की आयु में ब्लड कैंसर से मुंबई के रिलायंस अस्पताल में निधन हो गया था अच्छा अब इसके बाद आप आपसे आज्ञा लेने का समय आ गया है तो ये कहते हुए आज्ञा ले रहा हूँ कि इस यात्रा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया बहुत कुछ नया दिया और ये बताने का मौका दिया कि जीवन में खाली बैठना बड़ा दिक्कत तलब काम है साहब गोवा में जाकर जब मुझसे ये कहा गया कि अब आप, आप आराम करिए रिलैक्स करिए भाई साहब बहुत मुश्किल हो गई <laughs> खाली समय बिताना मेरे लिए तो बहुत दिक्कत तलब काम था मगर साहब समय तो है ना चक्र है चलता जाता है समय एक लीनियर रेलगाड़ी जैसा है जो चलता ही जाता है चलता ही जाता है और ईश्वर करे हम सब के लिए चलता ही रहे और इसी के साथ आज की बातें बंद कर रहा हूं मगर आपसे कहता जा रहा हूं कि बातें करते रहिए चाहे आराम कर रहे हो तब भी और काम कर रहे हो तब भी हम भी एक बात कहेंगे बातें कीजिए और जब अवसर हो और शरीर साथ दे तो यात्रा ज़रूर कीजिए कोई बहाना मिले और कोई प्रॉब्लम ना हो तो जरूर यात्रा कीजिए जरूर अपने पुराने दोस्तों से मिलिए आपको सच में अच्छा लगेगा उनको भी अच्छा लगेगा चलिए साहब इसी के साथ आपका आभार व्यक्त करते हुए नमस्कार अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नमस्कार हे हे हे, हो हो हो, हे हे हे। ठंडी हवा ये बता वाह वाह वाह वा, मेरी